पृथ्वी ग्रह एक जीरो का भाग यह महज आर्टिकलबाजी नहीं थी क्योंकि अधिकतर परिकल्पनाओं को अमेरिका के कानोजिया संस्थान के खोजकर्ताओं ने उन्नीस सौ और में की अवधि के दौरान प्रयोगों की एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने विवर की कठोर परिस्थितियों को दोहराया और इस प्रकार आम्ल प्राप्त हुआ जो कोश की के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन है शोधकर्ताओं ने आयरन सल्फाइड और एल्किल यह रसायन सोने की धातु के एक छोटे में रखकर उन्हें उच्च एवं दिया गया, यानी ताप विवर पर पाए जाने वाली परिस्थितियां पैदा की गई। पृथ्वी पर आरंभिक जीवित कोशिका अंतः समुद्री के आसपास होगी तो भी उनके लिए विपरीत ही थी। आरंभिक समय में में गहरे समुद्र समुद्र से खुले समुद्र में आने वाली बहुत कम जीवित कोशिकाए जीवित रह सकी होंगी क्योंकि उस समय महासागर में तेजाब के कटोरे थे और फिर सूर्य से आती खतरा उत्पन्न कर रही थी ऐसे में अधिकतर कोशिकाएं समुद्री तल और विवर के आसपास स्थित अवसाद में ही सुरक्षित थी वे हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अल्प आहार पर जीवित रहते थे जिसकी उन्हें लगातार पर्याप्त मात्रा मिलती रहती थी पहले आज जीव लाखों वर्षो तक महासागरी तल में ही रहे होंगे पृथ्वी के प्रावार में होने वाली विवर्तनिक गति या चट्टानों की हलचल द्वारा इन आरंभिक जीवित कोशिकाओं की कुछ बस्तियां सतह पर स्थानांतरित हो गई तो कुछ ऐसे गहराई पर व्यवस्थित हो गई जो इतना तो गहरा होगा कि उनका बचाव हानिकारक किरणों से हो सके परंतु उस स्थान पर उनके लिए दीर्घ तरंग दीर्घ वाली विकिरणों का उपयोग कर और अधिक कार्बन अणुओं का निर्माण करना संभव न हो सका होगा शायद इसी प्रकार पृथ्वी पर प्रथम जीव संभवतः जीवाणु ने अपने पैर पसारे होंगे और कुछ समय बाद इस ग्रह को जीवित ग्रह बनाया होगा